अध्याय 10 हेलोवीन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने देखा कि हैरी और अगले दिन भी सुबह तक हैरी और रॉन सोच रहे थे कि तीन सिर वाले कुत्ते से मुलाकात एक बहुत ही अच्छा रोमांचक अभियान था और वे इसी तरह का एकाध और रोमांचक काम करने के लिए उत्सुक थे इस बीच हैरी ने रॉन को उस पैकेट के बारे में बता दिया जिसे शायद ग्रीन गॉर्ड से निकाल कर सकती है वह या तो सचमुच की खतरनाक रॉन ने कहा या दोनों ही हैरी बोला परंतु वे विश्वास के साथ सिर्फ इतना ही कह सकते थे की वह रहस्यमय वस्तु लगभग दो इंच लंबी थी और जब तक उन्हें कोई और सुराग न मिल जाए तब तक वे इससे ज्यादा अंदाजा लगाने की स्थिति में नहीं थे न तो नेवल और न ही हरमाइनी ने इस बात में जरा भी रुचि दिखाई कि कुत्ते और चोर दरवाजे के नीचे क्या छुपा हो सकता था नेवल तो सिर्फ इतना जानता था कि वो दोबारा उस कुत्ते के पास कभी नहीं जाएगा हरमाइनी ने अब हैरी और रॉन से बोलचाल बंद कर दी थी परंतु चूँकि वह मैं सब कुछ जानती हूँ किस्म की थी इसलिए उन्हें इसमें भी अपना फायदा नजर आया वे अब सिर्फ इतना चाहते थे की मेल्फॉ से किसी तरह बदला ले सके और उन्हें तब बहुत खुशी हुई जब एक सप्ताह बाद एक ऐसी चीज डाक से आ गई जब उल्लू हमेशा की तरह बड़े हॉल में घुसे तो सबका ध्यान एक लंबे और पतले पैकेट पर गया जिसे छह बड़े गुग्गू उठाकर ला रहे थे हर एक की तरह हैरी की रुचि भी यह देखने में थी कि इस बड़े पैकेट में क्या था उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब गुग्गू नीचे आए और उन्होंने पैकेट को उसी के सामने पटक दिया पैकेट के गिरने से उसका नाश्ता फर्श पर गिर गया गुग्गू अभी उड़कर रस्ते से हटे भी नहीं थे कि तभी एक उल्लू वहां आया और उसने पैकेट के ऊपर एक चिट्ठी टपका दी यह अच्छा रहा कि हैरी ने चिट्ठी को पहले खोला क्योंकि उसमें लिखा था पैकेट को टेबल पर मत खोलना उसमें तुम्हारी जादु झाड़ू मिल गई है ऑलिवर वुड तुम्हें आज रात को सात बजे क्विडिज पिच पर मिलेगा जहाँ तुम पहली बार इस खेल को सीखोगे प्रोफेसर एम मैकोनिकल हैरी ने जब यह चिट्ठी रोन को पढ़ने को दी तो उसकी खुशी छिपाए नहीं छुप रही थी निम्बर्स टू रॉन ने ईर्षा से कहा मैंने तो आज तक छुआ भी नहीं है वे ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर क्रैप और गोयल रस्ता रोक कर खड़े थे मेलफोन ने हैरी से पैकेट छीन लिया और उसे उंगलियों से टटोला यह तो जादुई झाड़ू है उसने कहा और उसे हैरी की तरफ फेंकते हुए ऐसा चेहरा बनाया जिस पर ईशा और नफरत के मिले जुले भाव थे इस बार तो तुमने हद कर दी है, नहीं है झाड़ू तो है।, है? तो है परंतु वो निम्बस इतनी अच्छी नहीं होती इस बारे में तुम क्या जानोली तुम तो इसका आधा हैंडल भी नहीं खरीद सकते मेल्फॉय ने पलट कर जवाब दिया मुझे लगता है तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को तो पाई पाई जोड़कर इसकी एक एक डंडी खरीदनी पड़ी होगी इससे पहले कि रोन जवाब दे पाए, प्रोफेसर फ्लिटविक की कोहनी के पास खड़े थे झगड़ा तो नहीं कर रहे हो बच्चों उन्होंने पूछा डॉटर को किसी ने जादु झाड़ू भेजी है प्रोफेसर मेल्फॉ ने जल्दी से कहा हाँ हाँ सही है प्रोफेसर फ्लिटविक ने हेरी की तरफ मुस्कुरा देखते हुए कहा प्रोफेसर मैगोनिकल ने मुझे विशेष परिस्थितियों के बारे में बताया था पॉटर और दहशत के भाव देख कर धन्यवाद तो देना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से मुझे झाड़ू मिली है उसने आगे कहा हैरी और रॉन ऊपर की मंजिल की तरफ चल पड़े मेल्फाय के गुस्से और उलझन को देख कर वे अपनी हसी दबाने की कोशिश कर रहे थे जब वे संगमरमर की सीनियो के ऊपर पहुंचे तो हैरी ने हंसते हुए कहा और क्या सच तो यही है अगर उसने नेविल का भूलना जाना नहीं चुराया होता तो मैं टीम में नहीं होता तो तुम्हें लगता है यह नियम तोड़ने का इनाम है उनके ठीक पीछे से गुस्से भरी आवाज आई हरमायनी सीढ़ियों पर पैर पटकते हुए ऊपर आ रही थी और हैरी के हाथ में रखे पैकेट को चिड़ कर देख रही थी मैं तो समझ रहा था कि आप हमसे बात नहीं कर रही थी हैरी ने कहा हाँ और ऐसा करना बंद मत कीजिए रॉन ने कहा इससे हमारा बहुत भला हो रहा है हवा में अपनी नाक तानकर पैर पटकती हुई नहीं रहा था उसका मन तो अपने कमरे में ही रहा था। जहां उसकी सीखने जाने वाला था उसने शाम को फटाफट अपना डिनर खाया और उसे यह भी नहीं पता था कि वह क्या खा रहा था फिर वह रौन के साथ तेजी से दौड़कर ऊपर की मंजिल पर गया ताकि आखिरकार वो अपनी निम्बस टू थाउजेंड खोलकर देख सके जब जादुई झाड़ू हैरी के बिस्तर पर खुलकर बाहर आई तो रॉन के मुंह से आ निकल गई वाह हैरी जादुई झाड़ू के बारे में ज्यादा नहीं जानता था परंतु उसे भी यह बेहतरीन लगी पतली और चिकनी जादुई झाड़ू पर माहगनी का हैंडल लगा था साफ और सीधी टहनियों की लंबी पूछ थी और ऊपर की तरफ सुनहरे शब्द में लिखा था निम्बस टू जब सात बजे का समय पास आया तो हैरी महल से निकला और धुंधलके में क्विडज पिच की तरफ चल दिया वो इससे पहले कभी स्टेडियम में नहीं आया था पिच के चारों तरफ सैकड़ों सीटें स्टैंड्स में उठी हुई थीं ताकि दर्शक इतनी ऊंचाई पर रहें जहां से वे देख सके कि क्या हो रहा था पिच के दोनों सिरों पर तीन सुनहरे खम्बे लगे थे जिनके कोने में रिंग लगे थे उन्हें देखकर हैरी को प्लास्टिक की जिनसे बच्चे बुलबुले निकालते थे फर्क सिर्फ इतना था कि यह खंबे पचास फुट ऊंचे थे हैरी उड़ने के लिए इतना उतावला था कि उससे वुड का इंतजार ही नहीं करते बना वो अपनी जादुई झाड़ू पर चढ़ा और जमीन पर पैर मारे क्या एहसास था वो गोलपोस्ट से अंदर और बाहर उड़ता रहा और फिर पिच पर इधर से उधर तेजी से चक्कर लगाता रहा। 2000 उसके हल्के से इशारे पर मुड़ जाती थी अरे पॉटर नीचे आओ ओलिवर वुड आ चुका था उसकी बांह में लकड़ी का एक बड़ा बक्सा दबा था हैरी उसके पास जमीन पर उतर गया बहुत बढ़िया वुड ने कहा और उसकी आखे चमक रही थी मैं समझ सकता हूँ मैगोनिकल का क्या मतलब था तुम मे सचमुच पैदाइशी प्रतिभा है पॉटर मैं आज शाम तुम्हें सिर्फ नियम सिखाऊंगा इसके बाद तुम्हें सप्ताह में हालांकि इसे खेलना उतना आसान नहीं है हर टीम में सात खिलाड़ी होते हैं इनमें से तीन को धावक कहा जाता है धावक हैरी ने दोहराया जब वुड ने फुटबॉल के आकार की एक चमकीली लाल गेंद बाहर निकाली वुड ने कहा इस गेंद को तूफान कहते हैं धावक तूफान को एक दूसरे को देते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे रिंग में डालकर गोल कर दें। तूफान के रिंग में जाने पर हर बार 10 पॉइंट मिलते हैं समझ गए धावक तूफान को पकड़ते हैं और स्कोर करने के लिए इसे रिंग में डालते हैं हैरी ने दोहराया तो यह एक तरह से बास्केटबॉल है जो जादुई झाड़ू पर सवार होकर छह रिंगों के साथ खेला जाता है, है ना बास्केटबॉल क्या होता है वुड ने उत्सुकता से पूछा कुछ नहीं हैरी ने जल्दी से कहा अब दोनों टीमों में एक और खिलाड़ी होता है जिसे रक्षक कहते हैं मैं गरुड़ का रक्षक हूँ मैं अपने रिंग के चारों तरफ उड़ता हूँ और दूसरी टीम को स्कोर करने से रोकता हूँ तीन धावक एक रक्षक हैरी ने कहा जो सब कुछ याद रखने के इरादे से आया था और वे तूफान के साथ खेलते हैं ठीक है, है मैं इतना समझ गया तो बाकी गेंदे किस ली है उसने बक्से में रखी बाकी तीन गेंदों की तरफ इशारा किया अभी बताता हूँ वुड ने कहा इसे पकड़ो उसने हेरी को एक छोटा सा डंडा दिया जो कुछ कुछ बेसबॉल के बल्ले की तरह था अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पहलवान क्या करते हैं वुड ने कहा इन दोनों गेंदों को पहलवान कहते हैं उसने हैरी को एक जैसी दो गेंदें दिखाई जो पूरी तरह काली थीं और लाल तूफान से थोड़ी छोटी थीं। हैरी ने देखा कि वे उन रस्सियों से बाहर आने के लिए छटपटा रही थीं, जिनकी वजह से वे बक्से के अंदर बंद थी पीछे हट जाओ वुड ने हैरी को चेतावनी दी वह झुका और उसने एक पहलवान की रस्सी खोल दी काली गेंद तत्काल हवा में ऊपर उड़ी और फिर सीधे हैरी के चेहरे की तरफ नीचे झपटी अपनी नाक टूटने के खतरे से बचने के लिए हैरी ने उसे बल्ले से मारा और गेंद एक बार फिर हवा में सनसनाती हुई चली गई। वह उनके सिर के ऊपर चारों तरफ चक्री की तरह कुछ देर घूमी और फिर वुड की तरफ झपटी जो बचता हुआ उसके ऊपर कूदा और उसे जमीन पर गिरा कर पकड़ लिया देखा वुड ने हाफते हुए कहा जूझ रहे पहलवान को उसने वापस बक्से में बंद किया और सुरक्षित तरीके से बांध दिया पहलवान चारों तरफ रॉकेट की तरफ घूमते हैं और खिलाड़ियों को उनकी झाड़ू से गिराने की कोशिश करते हैं इसलिए हर टीम में दो मारक होते हैं। और मुझे लगता है तुम सब समझ गए हो गए तीन धावक तूफान से स्कोर करने की कोशिश करते हैं एक रक्षक गोल की रक्षा करता है दो मारक पहलवानों को अपनी टीम से दूर रखते हैं हैरी ने दोहराया बहुत अच्छे वुड ने कहा वैसे क्या पहलवानों ने कभी किसी को जान से मारा है? हैरी ने पूछा अब वो कोशिश कर रहा था कि वुड को इस सवाल में उसके डर की छाया दिखाई न दे हागोर्ट में तो ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ पर एक दो के जबड़े टूटे हैं पर इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हुआ अब टीम का आखिरी सदस्य है खोजी यानी कि तुम और तुम्हे तूफान या पहलवान के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक की वे मेरा सिर न फोड़ दे चिंता मत करो बिजली बंधु पहलवानों से निपटने के लिए काफी है मेरा मतलब है वे खुद पहलवानों से कम नहीं है वुड ने बक्से में हाथ डाला और चौथी तथा आखिरी गेंद को बाहर निकाला तूफान और पहलवानों की तुलना में यह बहुत छोटी थी बड़े अखरोट के आकार की यह गेंद चमकदार सुनहरी थी और इसमें फड़फड़ाते हुए चांदी के छोटे पंख लगे थे वुड ने कहा यह सुनहरी गेंद है जो सबसे महत्वपूर्ण गेंद होती है इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यह इतनी तेज है की आसानी से दिखाई नहीं देती सुनहरी गेंद को पकड़ना खोजी का काम है तुम्हें धावक मारक पहलवान और तूफान के बीच से होते हुए इसे पकड़ना है इससे पहले कि दूसरी टीम का खोजी से पकड़ ले क्योंकि जो खोजी सुनहरी गेंद को पकड़ता है वो अपनी टीम को 150 पॉइंट दिलाता है और यह मैच बरसों तक चल सकता है मुझे लगता है की रिकॉर्ड तीन महीने का है उस मैच में बार बार रिजर्व खिलाड़ी उतारने पड़े ताकि खिलाड़ी कुछ देर सो सके तो ऐसा होता है क्विडिज कोई सवाल हैरी ने अपना सिर हिलाया वह समझ गया कि उसे क्या करना था समस्या बस उसे करने में थी हम इस वक्त सुनहरी गेंद के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे वह अहेरी हवा में उड़ रहे थे वुड जितनी तेजी से गोल्फ बॉल को फेंक सकता था हर दिशा में फेंक रहा था ताकि हैरी उसे पकड़ सके हैरी ने हर गेंद पकड़ ली और वुड बहुत खुश था आधे घंटे बाद सचमुच रात हो गई और उन्हें अपना खेल बंद करना पड़ा जब वे महल की तरफ लौट रहे थे तो वुड ने खुशी से चहकते हुए कहा इस साल कप पर हमारा नाम लिखा होगा मुझे हैरानी नहीं होगी अगर खिलाड़ी निकलो और यह कोई बात नहीं, है। अगर चार्ली को पीछे नहीं गया होता तो वो इंग्लैंड के लिए खेल सकता था सप्ताह में तीन दिन हैरी शाम को क्विडिज की प्रैक्टिस करता था और होमवर्क तो रोज ही करना पड़ता था शायद इसलिए की वह इतना व्यस्त रहता था उसे एहसास ही नहीं हुआ की उसे हॉकवर्ट साय दो महीने हो चुके थे हैरी को यकीन नहीं हो रहा था मह के दिन सुबह उठे तो कद्दू भुनने की जायकेदार गंध गलियारे में तैर रही थी इससे भी अच्छी बात यह थी कि प्रोफेसर फ्लिटवेट ने सम्मोहन की क्लास में यह कहा कि उनके विचार से अब वे चीजों को उड़ा सकते हैं ऐसा करने के लिए वे तब से बेताब थे जब फ्लेटविक ने उनके सामने नेविल के मेढक को पूरे क्लास में उड़ाकर दिखाया था प्रोफेसर फ्लेटविक ने प्रैक्टिस करने के लिए क्लास में उनकी जोड़िया बना दी हैरी का पार्टनर सीमस फिनिगन था जो राहत की बात थी क्योंकि नेविल उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था बहरहाल रॉन को हरमाइनी ग्रेंजर के साथ काम करना पड़ा यह बताना मुश्किल था कि इस वजह से रॉन ज्यादा गुस्सा था या हरमाइनी जिस दिन हैरी की जादु झाड़ू आई थी उस दिन के बाद ऐसी हरमाइनी ने उन दोनों से बात नहीं की थी आप लोग जिस तरह कलाई घुमाने का अभ्यास कर रहे हैं उसे फूल नामत प्रोफेसर फ्लिटविक ने चीची आती आवाज में कहा हमेशा की तरह वे आज भी अपनी किताबों के ढेर पर बैठे हुए थे घुमाना और झटकना याद रहेगा ना घुमाना और झटकना और जादुई शब्दों को सही तरीके से बोलना भी महत्वपूर्ण है बैरुफियो नाम के जादूगर को कभी मत भूलना जिसमे एफ के बजाय ऐसा कह दिया था और नतीजा यह हुआ की अगले ही पर वह जमीन पर पड़ा था और उसके सीने पर भैंसा खड़ा था यह बहुत मुश्किल था हैरी और सीमस ने घुमाया और झटका परंतु जिस पंख को वे हवा में उठाने की कोशिश कर रहे थे वो टेबल पर ही पड़ा रहा सीमस इतना बेचैन हो गया कि उसने अपनी छड़ी से पंख को हिलाया और उसमें आग लगा दी हैरी को अपने हेड से आग बुझाना पड़ी अगली टेबल पर रॉन की किस्मत बेहतर नहीं थी विंगाडियम लेवियो सा चिल्लाया और अपनी लंबी बाहों को पवन चक्की की तरह हिला रहा था रुको रुको रुको तुम इसे गलत बोल रहे हो हैरी ने सुना की हरमायनी रोन को झिड़क रही थी डियम विंगार्डियम लेविओसा है अपने गार को थोड़ा अच्छा और लंबा करो अगर तुम्हें इतनी अकल है तो तुम ही क्यों नहीं कर लेती रोन घुर हरमाइनी ने अपने गाउन की बाहें चढ़ाई छड़ी हिलाई और बोली विंगार्डियम लेविओसा। उनका पंख टेबल पर से उठा और उनके सिर के चार फुट ऊपर हवा में झूलने लगा आ बहुत बनिया प्रोफेसर फ्लिटविक ने ताली बजाते हुए कहा सब लोग देखो मिस ग्रेंजर ने यह घर दिखाया है क्लास खत्म होने तक रॉन बहुत बुरे मूड में आ गया था जब वे भीड़ भरे गलियारे में रास्ता तो तो गुजरते समय हैरी को धक्का दिया यह हरमाइनी थी हैरी को उसके चेहरे की एक झलक दिखी और वह यह देख कर हैरान रह गया कि उसकी आंखों में आंसू भरे थे मुझे लगता उसने तुम्हारी बात सुन ली तो रॉन ने कहा परंतु थोड़ा परेशान दिख रहा था उसे एहसास होना चाहिए कि उसका कोई दोस्त नहीं है। हरमाइनी अगली क्लास में नहीं आई और पूरी दोपहर भी कहीं नहीं दिखी जब हेलोइन की दावत के लिए हैरी और रॉन बड़े हॉल में जाने के लिए नीचे उतर रहे थे तो पार्वती पाटिल और लेवेंडर की बातें उनके कानों में पड़ी पार्वती लेवेंडर को बता रही थी की हरमाइनी लड़कियों के बाथरूम में रो रही थी और चाहती थी कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए रॉन ये सुनकर अब और भी परेशान हो गया परन्तु एक पल बाद ही वे बड़े हॉल में पहुंच गए जहाँ हेलोइन की सजावट देख वे हरमाइनी को भूल गए 1000 जिंदा चमगादड़ दीवारों और छतों से फड़फड़ाते हुए आए जबकि 1000 और चमगादड़ काले बादलों की तरह टेबलों के ऊपर मंडराते रहे जिस वजह से कद्दूओं में रखी मोमबत्तियां हिलने लगी दावत अचानक सुनहरी प्लेटों में सामने आई सत्र की शुरुआती दावत की तरह ही हैरी अपनी प्लेट में एक भुना आलू रख रहा था कि तभी प्रोफेसर फ्लेटविक हॉल में दौड़ते हुए आए उनकी पगड़ी अस्त व्यस्त थी और उनके चेहरे पर दहशत के भाव थे सबका ध्यान उन्हीं की तरफ था जब वे प्रोफेसर डम्बलडोर की कुर्सी के पास पहुंचे और टेबल पर हाथ रखकर हफ्ते हुए बोले तहखाने में घुस आया है सोचा आपको बता देना चाहिए फिर वे बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गए हंगामा मच गया सबको शांत करने के लिए प्रोफेसर डम्बलडोर को अपनी छड़ी से कई बैगनी पटाके फोड़ने पड़े परफेक्ट वे गर्जे अपने अपने हाउस को तत्काल उनके कमरे में ले जाइए वैसे तुरंत सक्रिय हो गया मेरे पीछे पीछे आओ इकट्ठे रहो फर्स्ट ईयर अगर तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तो डरने की कोई नहीं है। मेरे ठीक पीछे चढ़ते हुए पूछा मुझे क्या पता वैसे वे लोग सचमुच मूर्ख होते हैं रॉन ने कहा शायद पीज ने उसे अंदर घुसा कर हेलोइन का मजाक किया हो वे अलग अलग दिशाओं में तेजी से भागते लोगों के कई समूह के पास से गुजरे जब वे मेहनत कश के परेशान हाल बच्चों की भीड़ के बीच से जा रहे थे तो हैरी ने अचानक रॉन का हाथ पकड़ लिया मुझे अभी अभी ख्याल आया है हरमाइनी हरमाइनी उसे दैत्य के बारे में नहीं पता है रॉन ने अपने होठ काट लिए अच्छा ठीक है उसने जवाब दिया परंतु पर्सी से नजर बचाकर, नीचे झुकते हुए वे लोग मेहनत बच्चों में मिल गए जो दूसरी दिशा में जा रहे थे फिर वे एक सोने गलियारे में चल दिए और इसके बाद तेजी से लड़कियों के बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे वे अभी मोड़ पर मुड़े ही थे कि तभी उन्हें अपने पीछे गरुड़ के पीछे खींच लिया उन्होंने गरुड़ के पीछे से झाँक कर देखा की पीछे आने वाला पर्सी नहीं बल्कि स्नेप था वो गलियारे से गुजरा और उनकी निगाहों से ओझल हो गया वो यहाँ क्या कर रहा हैरी बुध बुदाया वह बाकी टीचर्स के साथ तैखाने में क्यूँ नहीं गया मुझे क्या पता बिना कोई आवाज किए कदम के ओझल होते कदमों के पीछे पीछे अगले गरियारे में आगे मंजिल की तरफ जा रहा है। हैरी ने कहा बदबू आ रही है हैरी ने और उसकी नाक में तेज बदबू घुसी पुराने मोजो और कभी न साफ होने वाले सार्वजनिक टॉयलेट की बदबू जैसे एक साथ आ रही हो और फिर उन्होंने एक आवाज सुनी एक धीमी गुर्राहट और दैत्यकार कदमों के घसीट ने किया हट रॉन ने इशारा किया बाई तरफ के के गलियारे छोर पर कोई बड़ी सी चीज उनकी तरफ बढ़ रही थी वे ऊंचा था।, था उसकी चमड़ी फीके ग्रेनाइट की तरफ भूरी थी उसका थुलथुल शरीर किसी खंबे की तरह था और उस शरीर के ऊपर छोटा सा गंजा सिर किसी नारियल की तरह लगा हुआ था उसके छोटे पैर किसी पेड़ के तने जितने मोटे थे और पंजे सपात वह कांटेदार उसके पास से बहुत बुरी बदबू आ रही थी वह एक बड़ा सा लकड़ी का मुदकर पकड़े था जो फर्श पर घिस रहा था क्योंकि उसके हाथ बहुत लंबे थे एक दरवाजे के पास आकर रुका और उसने अंदर झांका। उसने अपने लंबे कान हिलाए अपने छोटे से दिमाग से कुछ सोचा और फिर वह झुक कर कमरे में घुस गया चाबी दरवाजे में लगी हुई है, हैरी बुद्ध बुताया हम इसे अंदर ही बंद कर सकते हैं बहुत बढ़िया विचार है रौन ने घबराते हुए जवाब दिया वे खुले दरवाजे की तरफ धीमे धीमे बड़े उनके होंठ सूख रहे थे और वे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि दैत्य बाहर निकल आए एक लंबी छलांग लगाकर हैरी ने चाबी पकड़ी दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया हाँ लोग गलियारे में वापस दौड़ने लगे लेकिन अभी वे पहुंचे थे कि उन्होंने कुछ सुना जिसके कारण उनके दिल धक् रह गए एक तेज टरी हुई चीख और यह उसी कमरे से आ रही थी जिस पर उन्होंने अभी अभी ताला लगाया था अरे नहीं रॉन ने कहा जो खूनी नवाब की तरफ पीला पड़ गया था वो लड़कियों का बाथरूम था हैरी बोला हरमाइनी दोनों ने एक साथ कहा वे यह काम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे परंतु उनके पास और कोई विकल्प भी तो नहीं था पलटकर भागते हुए वे फिर से दरवाजे के पास पहुंचे और डर के कारण चाबी घुमाने में हड़बड़ी करते हुए हैरी ने दरवाजा खोला वे लोग अंदर की तरफ दौड़े हरमानी ग्रेंजर सामने वाली दीवार से टिकी खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होने वाली थी दैत्य उसकी तरफ बढ़ रहा था और चलते चलते दीवारों से लगे वॉश बेसिन तोड़ता जा रहा था उसका ध्यान हटाओ हैरी ने बेचैन होकर रॉन से कहा और एक टोटी मिछ देख सके की आवाज कहा से आ रही थी उसकी छोटी कुटिल आंखों ने हैरी को देख लिया वो झिझका फिर हरमाइनी के बजाय हैरी की तरफ बड़ा और चलते समय अपना मुदगर ऊपर की तरफ दिया अरे भोंदू कहीं के रॉन कमरे के दूसरी तरफ से चीखा और उसने दैत्य पर धातु का पाइप फेंक कर मारा दैत्य को यह पता नहीं चला कि उसके कंधे पर पाइप टकराया था परंतु उसने चीख सुन ली थी और वह एक बार फिर रुक गया तथा उसने अपनी नाक की तरफ इस बीच हैरी को पलटकर भागने का मौका मिल गया चलो भागो भागो हैरी ने हरमाइनी से चीखते हुए कहा और उसे दरवाजे की तरफ खींचने की कोशिश की परंतु वह टच से मस नहीं हुई वह अब दीवार से पूरी तरह टिकी हुई थी और दहशत के मारे उसका मुंह खुला हुआ था चीखने चिल्लाने की आवाजों और उनकी गूंज से दैत्य पागल हो रहा था वो एक बार फिर गर्जा और रॉन की तरफ बढ़ने लगा जो सबसे पास में ही था और जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था फिर हैरी ने ऐसा कुछ किया जो बहुत बहादुरपूर्ण भी, भी उसने दौड़ते हुए एक ऊंची छलांग लगाई और पीछे से दैत्य की गर्दन पर लटकने में कामयाब हो गया दैत्य को पता भी नहीं चला की हैरी वहां पर लटका हुआ था लेकिन दैत्य को भी कुछ तो पता चलेगा अगर आप उसकी नाक में एक लंबी लकड़ी डालें दरअसल हैरी जब दैत्य पर कूदा था तो उसकी छड़ी उसके हाथ में थी जो सीधे दैत्य के एक नथुने में घुस गई। दर्द के मारे करहाते हुए दैत्य ने अपने मुदगर को मोड़ा। हैरी अपनी जान हथेली पर लेकर दैत्य से लटका हुआ था किसी भी पल दैत्य उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता था या अपने मुदगर से उसका कचूमर बना सकता था हरमाइनी डर के मारे फर्श पर लुड़क गई रॉन ने अपनी छड़ी निकाली उसे पता नहीं था कि वह उससे क्या करने वाला था परन्तु तभी उसने अपने दिमाग में आया पहला मंत्र बोला विंगार्डियम अचानक दैत्य के हाथ से मुदगर छूटकर हवा में ऊपर बहुत ऊपर गया फिर वो नीचे की तरफ मुड़ा और तेज धमाके के साथ अपने मालिक के सिर पर टकराया। दैत्य उसी जगह पर लहराया और फिर मुंह जमीन पर धड़ाम से गिर गया उसके गिरने की आवाज से पूरा कमरा हिल गया हैरी अपने पैरों पर खड़ा हो गया वह थरथरा रहा था और हाफ भी रहा था रोनब भी अपनी छड़ी हवा में उठाए खड़ा था और घूर देख रहा था कि उसने क्या कारनामा किया है सबसे पहले बोली क्या ये मर गया है मुझे नहीं लगता हैरी ने कहा, लगता है सिर्फ बेहोश हुआ है नाक का मसाला उसने अपनी छड़ी दैत्य के कपड़ों से पोछी अचानक दरवाजे के खुलने और दौड़ने की आवाजें सुनकर उन तीनों ने ऊपर देखा उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनकी वजह से कितना हल्ला मच रहा था परंतु जाहिर था कि नीचे के मंजिल पर किसी ने किरने की आवाजों और दैत्य की गर्जना सुन ली थी। एक पल के बाद प्रोफेसर की एक झलक देखी और तत्काल अपने दिल पर हाथ रखकर एक टॉयलेट पर बैठ गया स्नेप दैत्य के ऊपर झुका प्रोफेसर मैगोनिकल रॉन और हैरी को देख रही थी हैरी ने उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था गुस्से के कारण उनके होट सफेद थे गुरुद्वार के लिए 50 पॉइंट जीतने की आशाएं हैरी के दिमाग से तत्काल काफ़ूर हो गई तुम लोगों ने क्या सोचकर यह किया प्रोफेसर मैकॉनिकल ने अपनी आवाज में ठंडे आक्रोश के साथ कहा हैरी ने रॉन की तरफ देखा जो अभी अपनी छड़ी हवा में उठाए खड़ा था तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम लोग मरे नहीं तुम लोग अपने कमरे में क्यों नहीं गए इसने अपने हैरी पर एक सरसराती पैनी निगाह डाली हैरी फर्श की तरफ देखने लगा वो सोच रहा था कि काश अपनी छड़ी नीचे झुका ले फिर छोटी सी आवाज आई प्लीज प्रोफेसर हमाइनी आखिरकार को ढूंढने गई थी हालांकि मैंने, मैंने मैं उससे अकेले निपट सकती हूँ क्योंकि मैंने दैत्यो के बारे में सब कुछ पढ़ रखा रॉन के हाथ से छड़ी छूट गई हरमाइनी ग्रेंजर और टीचर से सफेद झूठ बोल रही थी अगर उन्होंने मुझे नहीं ढूंढा होता तो मैं आज अब तक मर गई होती हैरी ने उस दैत्य की नाक में अपनी छड़ी घुसा दी और रॉन ने उसी के मुदगर से उसे बेहोश कर दिया इनके पास इतना समय नहीं था कि वे किसी को ढूंढते और उनसे मदद लेते जब ये लोग यहाँ आए तो दैत्य मुझे बस जान से मारने ही वाला था हैरी और रॉन ने इस तरह दिखने की कोशिश की जैसे यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी तो इस स्थिति में प्रोफेसर मैगोनिकल ने उन तीनों की तरफ घूरते हुए कहा मिस ग्रेंजर मूर्ख लड़की तुमने कैसे सोच लिया की तुम दैत्य से अकेले ही निपट सकती हो हर्माइनी ने अपना सिर झुका लिया हैरी के पास शब्द नहीं थे हर्माइनी नियमों के खिलाफ कभी कुछ नहीं करती थी और यहाँ वह उन्हें मुसीबत से निकालने के लिए यह नाटक कर रही थी तो वैसी ही बात हो गई जैसे घरद्वार के पांच पॉइंट काटे जाएंगे प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा मैं तुमसे बहुत निराश हूँ अगर तुम्हें चोट न आई हो तो बेहतर होगा की तुम सीधे घरद्वार टॉवर में चली जाओ विद्यार्थी अपने अपने हाउस में दावत के पकवान खा रहे हैं हरमाइनी चली गई प्रोफेसर मैगोनिकल हैरी और रॉन की तरफ है तो मैं अभी यही कहूंगी कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी परंतु फर्स्ट ईयर के ऐसे बहुत कम विद्यार्थी होंगे जानकारी दे दी जाएगी अब तुम लोग जा सकते हो वे दोनों तेजी से कमरे के बाहर हो गए और तब तक कुछ नहीं बोले जब तक वे दो मंजिल ऊपर नहीं पहुंच गए दूसरी बातों को छोड़ भी दे तो भी दैत्य की बदबू से दूर आना अपने आप में बहुत बड़ी राहत थी हमें दस पॉइंट से ज्यादा मिलने चाहिए थे रॉन ने शिकायत करते हुए कहा तुम्हारा मतलब है को उसके साथ ताले में बंद नहीं किया होता तो उसे बचाने की जरूरत नहीं पड़ती हैरी ने उसे याद दिलाया फिर मोटी औरत की तस्वीर के सामने पहुंच गए उन्होंने कहा और अंदर घुस गए हॉल लगभग भरा हुआ था और वहां काफी हो हल्ला हो रहा था हर कोई वह पकवान खाने में जुटा था जो उनके लिए ऊपर भेजे गए थे बहराल दरवाजे के पास हरमायनी अकेली खड़ी हुई उनका इंतजार कर रही थी कुछ देर बहुत अजीब सी खामोशी रही फिर उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखे बिना कहा धन्यवाद और वे अपनी प्लेट उठाने के लिए तेजी से चल दिए उसी पल से हरमाइनी ग्रेंजर उनकी दोस्त बन गई कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें एक साथ करने के बाद आप एक दूसरे को पसंद किए बिना नहीं रह सकते और बारह फुट के दर्त्य को बेहोश करना उनमें से एक है